इन दोनों से मनुष्यों को क्या-क्या करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि अग्नि आदि पदार्थों के उपयोग से पूर्ण धन का संपादन और उसकी रक्षा व उन्नति करके यथा योग्य खर्च करने से विद्या और राज्य की वृद्धि से सबके हित की उन्नति करनी चाहिए कैसे धन के लिए उपाय करना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन किए हुए मित्र और वरुण के कामों में युक्त रहते हैं वे नाना प्रकार के धन आदि पदार्थ वा विजय आदि सुखों को प्राप्त होकर आप सुख संयुक्त होते तथा औरों को भी सुख संयुक्त करते हैं फिर उनसे क्या-क्या सिद्ध होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में पूर्व मंत्र से हुए पद का ग्रहण किया है जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धियों से शिल्प आदि उत्तम व्यवहारों में उक्त इंद्र और वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते हैं वे ही इस संसार में सुख को फैलाते हैं उक्त इंद्र और वरुण के यथा योग्य गुण कीर्तन करने की योग्यता का अगले मंत्र में प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है मनुष्य को जिस पदार्थ के जैसे गुण हैं उनको वैसे ही जानकर और उनसे सदैव उपकार ग्रहण करना चाहिए इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है पूर्वोक्त 16वें सूक्त के अनुयोगी मित्र और वरों के अर्थ का इस सूक्त में प्रतिपादन करने से इस 17वें सूक्त के अर्थ के साथ 16वें सूक्त की अर्थ की संगति करनी चाहिए यह चौथा अनुवाक 17वां सूक्त और 33वां वर्ग समाप्त हुआ पंचम अनुवाक अब 18वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में यजमान ईश्वर की प्रार्थना कैसी करे इस विषय का उपदेश किया भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है जो कोई विद्या के प्राश में प्रसिद्ध मनुष्य है वही पढ़ाने वाला और संपूर्ण शिल्प विद्या के प्रसिद्ध करने योग्य है क्योंकि ईश्वर भी ऐसे ही मनुष्य को अपने अनुग्रह से चाहता है फिर वह ईश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगली मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य सत्य भाषण आदि नियमों से संयुक्त ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान करते हैं वे अविद्या आदि रोगों से रहित और शरीफ व आत्मा की दुष्टिवले होकर चक्रवर्ती राज्य आदि धन तथा सब रोगों को हरने वाली औषधियों को प्राप्त होते हैं अगले मंत्र में ईश्वर की प्रार्थना का प्रकाश किया है भावार्थ किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात छल कपट करने वाले मनुष्य का संग न करना तथा अन्याय से किसी की हिंसा न करनी चाहिए किंतु सबकी न्याय हि से रक्षा करनी चाहिए अगले मंत्र में इंद्रादिकों के कार्यों का उपदेश किया है भावार्थ जो मनुस्य वाय विद्धुत सूर्य और सोम आद और शदियों के गुणों को ग्रहन करके अपने कारियों को सिद्ध करते हैं वे कभी दुखी नहीं होते कैसे वे रक्षा करने वाले होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं वे ही परमेश्वर के सेवक और उक्त सोम इंद्र और दक्षिणा इन पदार्थों को युक्त के साथ सेवन कर सकते हैं यह 34वां वर्ग पूरा हुआ अगली मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो मनुष्य सर्वशक्तिमान सबके अधिष्ठाता और सब आनंद के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं और उत्कृष्ट न्यायधीश को प्राप्त होते हैं वे ही सब शास्त्रों के बोध से प्रसिद्ध क्रियाओं से युक्त बुद्धियों को प्राप्त और पुरुषार्थी होकर विद्वान होते हैं वही सब जगत को रचता है इसका उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ व्यापक ईश्वर सब में रहने वाले और व्याप्त जगत का नित्य संबंध है वही सब संसार को रचकर तथा धारण करके सबकी बुद्धि और कर्मों को अच्छी प्रकार जानकर सब प्राणियों के लिए उनके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख दुख रूप फल को देता है कभी ईश्वर को छोड़ के अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होने वाला अर्थात जिसका कोई स्वामी न हो ऐसा संसार नहीं हो सकता क्योंकि जड़ पदार्थों के अचेतन होने से यथा योग्य नियम के साथ उत्पन्न होने की योग्यता कभी नहीं होती फिर वह यज्ञ कैसा है इस विषय का उपदेश अगली मंत्र में किया है भावार्थ जिस कारण परमेश्वर सकल संसार को चाहता है इससे सब पदार्थ परस्पर अपने-अपने संयोग से बढ़ते और ये पदार्थ क्रियामय यज्ञ और शिल्प विद्या में अच्छी प्रकार संयुक्त किए हुए बड़े-बड़े सुखों को उत्पन्न करते हैं फिर वह यज्ञ कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है आवाद इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे मनुष्य सब जगह विस्तृत हुए सूर्याद के प्रकाश को देखता है वैसे ही सब जगह व्याप्त ज्ञान प्रकाश रूप परमेश्वर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होता है इस मंत्र से सदसस्पतिम इस पद की अनुवृत्ति जाननी चाहिए पूर्व सत्र में सूक्त के अर्थ के साथ मित्र और वरुण के साथ अनुयोगी बृहस्पति आदि अर्थों के प्रतिपादन से इस 18वें सूक्त के अर्थ की संगति चाहिए यह 18वां सूक्त और 35वां वर्ग पूरा हुआ अब 19वें सूक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो यह भौतिक अग्नि और प्रसिद्ध सूर्य विद्युत रूप से पवनों के साथ प्रदीप्त होता है वा विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्ध से हर एक क्रिया सिद्ध वा सबकी रक्षा के लिए गुणों के विज्ञान पूर्वक उपदेश करना वा सुनना चाहिए अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ परमेश्वर की सर्वोच्चता से उसकी महिमा वा कर्म अपार हैं इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता किंतु जितनी जिसकी बुद्धि वा विद्या है उसके अनुसार समाधि योग युक्त प्राणायाम से जो कि अंतरयामी रूप करके वेद और संसार में परमेश्वर ने अपनी रचना स्वरूप वा गुण वा जितने अग्नि आदि पदार्थ प्रकाशित किए हैं उतने ही जान सकता है अधिक नहीं अगले मंत्र में अग्नि शब्द से ईश्वर और भौतिक अग्नि के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ जो विद्वान लोग अग्नि से आकर्षण व प्रकाश द्वारा तथा पौनों की चेष्टा द्वारा धारण किए हुए लोक हैं उनको जानकर उनसे कार्यों में उपयोग लेना जानते हैं वे ही अत्यंत सुखी होते हैं फिर उक्त पवन किस प्रकार के हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जितना बल वर्तमान है उतना वायु और विद्युत के सकाश से उत्पन्न होता है यह वायु सब लोगों के धारण करने वाले हैं इसके संयोग से बिजली वा सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते तथा धारण भी किए जाते हैं इससे वायु के गुणों को जानना वा उनसे उपकार ग्रहण करने से अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं फिर भी उक्त वायु कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं और जो अशुद्ध अर्थात दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए हैं वे सुखों का नाश करते हैं इससी मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु के शुद्ध से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें यह 36वां वर्ग पूरा हुआ फिर भी उक्त पवन कैसे हैं इस विषय का उपदेश अगली मंत्र में किया है भावार्थ सब लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान हैं परंतु उसके रचे हुए सूर्य लोक की दीप्ति अर्थात प्रकाश से पृथ्वी और चंद्र लोक प्रकाशित होते हैं उन अच्छे-अच्छे गुणों वालों के साथ रहने वाले अग्नि को सब कार्यों में संयुक्त करना चाहिए